भाष्य कुछ हो गया था अविद्या हो गया था मा नाम अर्थक्रिया क्लेता क्लेश अर्थक्रिया प्रयोजन सिद्धि नहीं करे विदेह प्रकृतिल बीज भाव प्राप्त शक्ति मत न संक तो प्राप्त करते प्रकृति में लीन होते हैं योगाभ्यास करके बीज भावम प्राप्त क्लेश सब बीजत्व तो को कारण भाव को प्राप्त करके रहते हैं ते का क्लेश शक्तिमात्री शक्ति रूप से रहते शक्ति रूप से कारण रूप से रहते हैं बीज रूप से रहते हैं समय हमें पड़ते कार्य करेंगे क्षीर इव दधि जैसे क्षीर में दधि है घृत है कारण रूप स्थित है नहीं विवेकख्यात अन्यदस्थिति कारणम तदवंध्यतायाम विवेक ज्ञान सप्तपुरुषों का भेद ज्ञान अन्य ख्याति उससे भिन्न कोई नहीं कारण उसको बंध्य बनाने के लिए बीज को बंध्य कार्यजनक का नहीं हो ऐसा करने में अन्य कोई कारण नहीं केवल विवेकख्याति के कारण है जो प्रकृतिलय विदेह है देव और प्रकृति में लीन है उनको विधेय प्राप्त नहीं होगा ज्ञान नहीं हुआ है अतः विधेय प्रकृति लया विवेक ख्याति विरहण प्रसुप्त क्लेसा न अधिक अवधि कालम प्राप्त नी जो विधेय और प्रकृति लीन है विवेक ख्याति विरही ना उनको ज्ञान नहीं हुआ है ज्ञान होने पर तो मुख्य हो जाएगा देवत्व की प्राप्ति प्रकृति में लीन होना ये तो साधन का फल है किंतु मुख्य मुख्य नहीं है विवेक ख्याति रहित ही प्रसुप्त क्लेता प्रसुद्धता क्लेता ये शाम उनके क्ले सोया हुआ कारण रूप से बीज रूप से है तब तक रहेंगे नावत ना अवधि कालम प्राप्त अवधि सीमा समय प्राप्त नहीं होता जितने दिन रहना है तितने दिन रहेंगे समय आने पर फिर प्रकट होंगे जिस प्रकार प्रलय काल में सब जीव लीन हो जाते हैं उनके अज्ञान अंतकरण फिर काल में प्रकट होते हैं इसी प्रकार प्रकृति में लीन होकर के रहेंगे जब तक अवधि समाप्त तो होने पर फिर प्रकट होंगे जन्म को प्राप्त करेंगे तत्तौ तो पुनरावृत्ता सत क्लेश् तेजु विषय सम्मुखी बवती तत्ते तस्वी काल से प्राप्त समाप्त काल जब हो जाएगा क्योंकि कुछ कर्म उपासना के द्वारा जो प्रकृति में लीन होते हैं बहुत काल दीर्घ काल तो रहेगी किंतु नहीं समाप्त हो जाएगा फिर अवधि काल को, प्रा, को प्राप्त करने पर पुनरावृतासंत पीढ़ा पोचाएंगे संसार में जन्म लेंगे क्लेशास तेज तेजु विशेष समूह के सम्मे विषय प्राप्त होने पर क्लेश प्रकट होकर कार्य करेंगे अभिवत हो जाएंगे अभिवत होकर के भोग भोग कराएंगे शक्ति मात्रन येसा ते तत्ता शक्तिमात्रे प्रतिष्ठा भाष्य में अभी क्षेत्र का सवेशा अस्मिताचार प्रसुक्त तनुछन उदार जारी प्रकार त्र तो तो तो का प्रसूति चेतसी शक्तिमात्र बीज भाव शक्तिमात्री व्याख्या में शक्तिमात्रण प्रतिष्ठा ये शक्तिमात्रेण प्रतिष्ठा ये क्रेता नाम से शक्तिमात्र प्रतिष्ठा चीतम्य शक्तिरूप से स्थिर है कार्य रूप से बीज भावोपगम बीज भाव को प्राप्त करके रहते हैं उत्पत्ति टीका नदन उत्पत्तिशक्ति उत्पत्तिशक्ति फिर कार्य की उत्पत्ति होगी बीज भावोपगम से जब कार्यशक्तिरस्ती उत्पत्ति शक्ति है और कार्य बनाने के लिए शक्ति सामर्थ्य है ये बीज भाव सत्य प्रबोध आलम्बन है सम्मुखी भाव आलंबन विषय प्राप्त पर सम्मुख हो जाना भोग के लिए अभिव्यक्ति हो जाना सम्मुखी भाव अभिव्यक्त होना प्रबोध यही प्रबोधीका नीवे की ख्याति मत हो कि क्लेसा कपना की ख्याति होने पर भी क्ले प्रसुप्त हो जाना चाहिए जैसे क्लेश प्रसुप्त है कि वस्तु तो प्रसुप्त होंगे तो बीजरूर से रहेंगे आगे कार्य जनन होगा विवेक ख्याति मत होगी के ख्याति की जीवक ख्यातिमा जिसको विवेक ज्ञान हो गया प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हो गया उसके क्लेश भी प्रसुद्ध किया नहीं होते हैं तो इतना में प्रसंख्यान वो दग्ध क्लेश भूते से बने भूतें प्यालबने नाशो पुनवर्ती प्रसंख्या ज्ञान होने के बाद क्लेश बीज दग्ध हो जाते हैं ज्ञान नहीं होने से प्रसुप्त होकर के क्लेश रहेगी किंतु ज्ञान होने के बाद दग्धम केश बीजम ये ज्ञानी न स क्लेश बीज क्लेश के बीज बीजान दग्ध हो गया सम्मुखी भूतें के आलम्बने नासुप नस्ती आलंबन विषय सामने उपस्थित होने पर भी असु सम्मुखी भाव अभिव्यक्त फिर नहीं होता है क्लेश की अभिव्यक्ति नहीं होती आलम्बन प्राप्त होने पर सम्मुखी साहब है प्रबोध जगज अभिव्यक्ति किंतु ज्ञान दग्ध होने पर विषय होने पर और आगे अभिव्यक्ति नहीं क्लेश अभिव्यक्त नहीं होता प्रबोध नहीं होता है दग्ध बीज से कुत प्ररो दग्ध बीज से प्ररोह जो बीज दग्ध हो गया शेपीरांकुरा क्यूत्ति कैसे होगी अतः क्षीन क्लेश कुशल चरम देहित उच्य क्षीण क्ले योगिना स योगी क्षीन क्लेश क्लेशक्षीन होगे अज्ञान से होगे कलोगे वही कुसल है योगी चरम देह चरम देहो यरम देहो ये अंतिम देह आगे देह ग्रहण नहीं करेगा मुक्त तो हो जाएगा चरम देह उच्चति बीज उच्य त्रेसा दग्धबीजभा पंचमी क्लेशवस्था नीति त्रा चर्म देह तो में अंतिम देह में बीज सा दग्धबीजभा अवस्था पंचमी अवस्था बीज दग्धबीजभा दर्द बीज भाव यश अवस्थाया अवस्था में बीज भाव दर्द हो गया ये पंचमी अवस्था है प्रसुप्त तन बिछन उदार पंचमी है क्लेशावस्था नाम अन्यत्र नहीं चरम देह में ही ज्ञान होने के बाद चरम देह कौन सा है न तस्तः देहांत उत्पत्थते यदअपेक्ष अस देह पूर्व ज्ञान होने के बाद आगे देह नहीं प्राप्त करेगा आगे देह प्राप्त करे उत्पन्न हो उसके अपेक्षा यह पूर्व होगा आगे देह प्राप्त नहीं करेगा न तो देहांत में उत्पत्त क्षति आगे देह उत्पन्न नहीं होगा जिसके अपेक्षा यह देह पूर्व होता इसलिए अंतिम देह हुआ नान्यत्र विदेहादिथ यह जो पंचमी क्लेश अवस्था कही गई चरम देह में अन्यत्र विदेह में प्रकृति लेन में नहीं है नो नंत विनाशी किमित तदीय योगि बल विषय सम्मुखी भाव न कृषा प्रबुध्यंत ना सत्त विद्यते भाव ना भाव विद्य सत का अभाव नहीं होता है असत का भाव नहीं जिस सत्य उसका अत्यंत विनाश नहीं होगा वास्तव सद वस्तु का विनाश नहीं होता है तत्व ना अत्यंत विनाश कभी तिरभाव हो गया कभी प्रादुर्भाव होता है अत्यंत नाश नहीं है ये उत्पत्ति जन प्रादुर्भाव नश अदर्शन धातु ही नश हो गया नष्ट हो गया का था अदर्शन हो गया जन्म हुआ जन प्रादुर्भावे जन्य देती प्रादुर्भवती प्रकट हो जाता है सांक्षमी योग में मानते हैं कारण में कार्य रहता है प्रकट नहीं अप्रकट होकर के रहता है अनविव्यक्त होकर के दंड चक्र कुलाल व्यापार से मिट्टी में विद्यमान घट ही अभिव्यक्त होता है उत्पन्न नया नहीं तार्किक नया एक वैश्विक लोग मानते हैं पहले घट नहीं था अविद्यमान घट की उत्पत्ति होती है किन्तु सांख्या योग में कहते हैं अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है असत्य की उत्पत्ति नहीं होती है बंध्यापुत्र की उत्पत्ति कभी नहीं हुई हो, नहीं होती है तीर में तेल है तो पिसने से निकलता है यदि तेल नहीं होगा पत्थर कंक लेकर पिसेंगे तेल नहीं निकलता है विद्यमान तैल की अभिव्यति होती है पिसने पर इसी प्रकार विद्यमान घट की अभिव्यति होती दंडचक्र कुल व्यापार के द्वारा और जो नष्ट होता है प्रादुर्भाव होता भा था हो गया मिट्टी रूप होगी किंतु घट विद्यमान है अत्यंत तो विनाश नहीं होता है सत्तो न अत्यंत विनाशी किमित तदीय योगी के योग ऋदि के सामर्थ्य से क्लेस विषय सम्मुखी भावे न क्ले प्रबुझे विषय सामने होने पर क्लेश उत्पन्न नहीं होते प्रकटनीयूते अस्मिता रागद्वेशनिवेशाद्यों नही भंगे ऐसा से उत्तर देते हैं भाष्य में सता क्लेशा तदा बीज साम्यम दग्ध में विशेष रावेति भावित सती नव प्रबोधे तो उत्ता प्रसुद्धि दग्धबीजपावापरो सताम क्लेशा क्लेश तो सद्रुप है अभिद्यास्मिता राग द्वेश पांच है तथा बीज सामर्थ्य दग्धम क्लेश तो से सत का ना तो नहीं होगा किन्तु इसमें जो बीज सामर्थ्यता सस्ती वो नष्ट होगी सामर्थ्य दग्धम इसलिए विषय से सम्मुखी भावे भी जिस विषय में इस समय राग में देश हत्या देश ऐसा विषय प्राप्त होने पर भी सामने होने पर भी सम्मी भावित सती न भवती ऐसा प्रबुद्ध ऐसा न नवती क्लेशों का प्रबोध नहीं होता है अभिव्यक्ति नहीं होती प्रकट नहीं होते क्लेश प्रसूति से प्रस्तुति कही गई चार प्रकारे प्रकार प्रस्तुत तनुष्णोद्धार में प्रस्तुत बीज क्लेश उन्हें प्रस्तुति क्या है कही गई दीजा अप्ररोह से बीज से आगे प्ररोह नहीं होता ये भी संतु है ये कहा गया टीका शता क्लेशा दग्धस्टा प्रसंख्या बीज भावित क्लेश सद्रूप्यन हे क्लेश रहने पर भी उनका जो बीज भाव बीज तो बीज कारण शक्ति प्रसंख्यान अग्नि अंतर्गत प्रसंख्यान रूप विवेक ख्याति रूप अग्नि के द्वारा द्ध हो गया इसलिए आगे कार्य नहीं होता है भाष्य में तनुतम उच्चते प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार चार प्रकार अस्मित अस्मिता रागद्वेष अविवेश चार का है क्षेत्र है अविद्या चाहे जो अस्मिता राग द्वेष अभिनव चार ही क्लेस है वो भी अवस्था उनके अलग अलग है प्रसूति अवस्था तनुत्विन्न विचित विच्छिन्न अवदार चार प्रकार है प्रसूति तो कही गई और तनुत्व कैसा है तनुत्वम उच्चे अभी तनुत्व क्लेश में कैसे है कहते हैं प्रति भावना प्रतिपक्ष भावनापहता क्लेशा तनवो भवती प्रतिपक्ष भावना न उपहता विरोधी भावना से पीड़ित होकर के युक्त तो होकर के क्लेश तनुषीण होते हैं विरोधी भावना कैसे टीका में कलेश प्रतिपक्ष क्रियायोग क्लेश के विरोधी क्रियायोग है क्रियायोग क्या है तप तो साध्या हो गया क्लेश के विरुद्ध ही विरोध भावना प्रतिपक्ष हो गया क्रियाय उसका भावना है भावना का तो अनुष्ठान अनुशान तप तो साध्या अनुष्ठान करे अनुष्ठान करने से तेन उपहता तेन उपहत होते उपहत युक्त तो होते पीड़ित तो होते तप तो से विरोधी से ही आघात को प्राप्त करते है चिन्ह हो जाते हैं तनावह, व तनु का भोजन, तन वीण होते हैं ये हो गया क्रियायोग से क्षीण होते हैं अथवा सम्य ज्ञान अविद्या प्रतिपक्ष क्लेस पांचों क्लेश पहले क्षीण होते हैं क्रियायोग के द्वारा किंतु जब सम्य ज्ञान हो जाए विवेक इका हो जाए तो अविद्या नष्ट होती अविद्या का प्रतिपक्ष विरुद्ध हो गया तम्य ज्ञान और अभिजा के बाद अस्मिता अस्मिता के सूत्र आगे आएगा दृक और दृश्य दोनों में एकात्मता इव एक, एक रूपता का भान होता है तो दोनों भिन्न है द्रिक अलग दृश्य अलग किंतु दोनों में जो एकत्व तो भान होता है उसका विरुद्ध होता है भेद दर्शनन क्लेश पांच से क्लेश में द्वितीय क्लेश कौन है अस्मिता का विरुद्ध हो गया भेद दर्शनन प्रतिपक्ष विरोधी प्रतिपक्ष भावना करने से ही अनुष्ण करने से ही क्लेश क्षीण होते हैं अस्मिता का प्रतिपक्ष विरोध हो गया भेद दर्शन भेद आत्मा अलग है और इंद्रिय देहादि अलग है ऐसा विचार करना निश्चय करना माध्यस्थम राग द्वेश अस्मिता के राग द्वेष है ये भी क्लेश है राग होता है इष्ट सुख सुख साधन में राग आसक्ति होती है दुख दुख देने वाले दुख साधन में द्वेष होता है उसे मध्यस्तम मध्यस्थ से भाव माध्यस्तम, माध्यस्तम। किस में राग द्वेष नहीं करके सर्वत्र एक अपना लक्ष्य जीवन का लक्ष्य जैसे निश्चित है लक्ष्य प्राप्ति के लिए चले तो राग द्वेष को त्याग करना पड़ता है ये विरोधी है तविये परिपंथी नव राग देश व्यवस्थित हो इंद्रिय से इंद्रिय प्यार के तय न वसमागत से तो भगवान कहते इसे मध्यस्थ सर्वत्र वस्तु जैसा भी हो सर्वत्र परमात्मा परमात्मा की इच्छा हो रहा है हमको जो प्राप्त होगा सुख दुख अपने कर्म का फल है ऐसे करके राग देश को छोड़ना प्रतिपक्ष भावना करेगी प्रार्थ से प्राप्त जो निश्चित नहीं अत्यंत आवश्यक विषय ग्रहण करना है और मध्यस्थ उसमें रागद्वेष नहीं करके ये इष्ट ही अनिष्ट विचार नहीं करके ये मध्यस्म होने पर राग रागद्वेष नष्ट होता है इसका विरोधी मध्यस्थ होना किसके प्रति पक्षपात नहीं किसके प्रति ये आसक्ति नहीं हो किसमें द्वेष नहीं हो इष्ट अनिष्ट हो कुछ विचार करके लक्ष्य की ओर दृष्टि हो तो व्यवहार में ऐसे तो होते हैं विषय में कोई इच्छा कोई अनिश्चय होता है किंतु ईर्षा अनिश्चय विचार करके लक्ष्य सामने हो तो आगे चलना होता है किसी प्रकार मध्यस्व ये प्रतिपक्ष विरोधी हो गया रागद्वेश का अभ्यास करने से ही होता है रागद्वेश निवृत्ति के लिए आगे अभिनवेश करें अभिनवेश ये आग्रह मेरा उससे उपकार होता है तो अनुबंध बुद्धि निवृत्ति अभिनिवेश अभिनिवेश का प्रतिपक्ष हो अनुबंध बुद्धि की निवृत्ति अनुबंध संबंध उपकारक ये मेरा उपकार के है। ये संबंध बुद्धि की निवृत्ति ये कोई उपकार उपकरण है, है। हमको लाभ होता है ये जो भावना है ये उसकी निवृत्ति अभिनिवेशक का प्रतिपक्ष है अभिनवेश आग्रह होता है अभिनिवेश क्लेश है। उसमें यदि ऐसी बुद्धि की निवृत्ति हो जाए ये मेरा संबंधी है उपकार के ये बुद्धि निवृत्ति होने से अभिनिवेश का भी तनु क्षीण हो जाता है ये सब प्रतिपक्ष भावना करने से ही क्ले तनव भीन होते हैं विच्छित्ती माह आगे विच्छिन्न है प्रसूत तनु विच्छिन्न है विच्छित क्षेत्रास्त्र तो से चिन्ह तो चित्ती बनेगा क्षेत्रशास्त्र से निष्ठा करें तो चिन्ह बनेगा रथाभन निष्ठा चुन्ह से न हो जाएगा विच्छिन्न विच्छि विच्छिन्न में विच्छित धर्म रहेगा समान है, क्या है तथा तो विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेना पुनः पुनः समुदाचरती विचिन्ना छिद्य विच्छिद्य रुक रुक करकेच्छेद हो करके तेन तेना उसी रूप से पुनः पुनः दो बार पुनः है पास बस दोबारा है पुनः नहीं दोबारा का है ना हाँ दो पुनः पुनः पुनः पुनः सबुदाचरती प्रकट हो जाते हैं विच्छिन्न विन्न होकर फिर प्रकट हो जाते हैं ये विच्छिन्ना ठीक है क्लेना अतमेन समुदाचरता अभिभा विशेषवया विच्छिद विच्छिदेन तेनाली समुदाचरती आविर्भवतीजीकरणादि उपयोगे वा अभिभावक दरबलेन वाई दीक्षया विच्छेद समुदायचारौन पुण्य दर्शय्वा यथोक्ता प्रसुक्ता भेद उक्त क्लेशा अन्नतम पांच क्लेश कोई क्लेश समुदाय चरता समुदायचरित अभिव्यक्त होता है आविर्भूत होता है प्रकट हो जाता है कोई एक क्लेश प्रकट होने पर अभिभाद एक प्रकट हो गया तो दूसरे को दबा देगा एक क्लेश होने पर क्लेश प्रकट हो गया क्लेश जब प्रकट हो जाएगा तो फिर बुद्धि दब कुंठित हो जाती दब जाती अत्यंत अच्छा विशेष सेवा आएगा अथा अच्छा विशेष सेवा नूत करने पर फिर क्लेश प्रकट होते हैं विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना समुदा चरंती रुक रू करके श्री कृष्ण तत्व से समुदाचर का तो आविभवती प्रकट हो जाते हैं तो उनका विच्छेद करना कैसे प्रतिपक्ष भावना कैसे करना बानादि उपयोग नविभाव दर्बले ना इति ये वाजीकरणादि उपयोजन बाजीकरण करने शुक्र स्थर्य लिंग विवृद्धि आदि हेतु दधि गुड़ादि रसायनम उसका भक्षण ये पातंज रहस्य टीका दिया। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए द्धि गुड़ादि रसायन उच्च औषध सेवन करता आयुर्वेद ने उसका उपयोग करने वाजीकरण हुआ आयुर्वेद शास्त्र से कुछ रसायन सेवन करने पर और अभिभावक को दुर्बल न अभिभावक जो दबाने वाला दुर्बल हो जाएगा तो अभिभाव्य जो दबना था वो प्रबल हो जाता है तो जो दबाने वाला क्लेस वो दुर्बल हो जाए तो फिर अभिभूत नहीं होता है फिर योग स्थिर होकर के चित्त स्थिर होता है नहीं क्लेश तो अधिक होते अभिभूत हो जाता है अभी भावक दरबली नवा बीक्सया बार बारिश करे पर विच्छेद समुदाय चार पौन पुण्यम दर्शेवा तेन तेन आत्मा पुनः पुनः समुदाय चलते पुनः पुनः विषाकिन होते फिर प्रकट होते फिर जाते फिर प्रकट होते विच्छेद और समुद्राचारण बंद होना और समुद्राचार्य प्रकट हो जाव तिरुभाव ये दोनों पौन पुण्यम बार बार होते पुनः पुनः कंसे पौन पुण्यम दर्शय यथोक्ता प्रसुक्ता भेदोग प्रसुत में तो, तो स्वयराम मध्य में प्रकट नहीं होंगे इत रहे ये भिन्न ही विच्छिन्न कभी रह गया कभी प्रकट हो गया कभी अब त्रिवृत हो गया फिर आविर्भाव हो गया ये कहा रागे वाला क्रोध भी हुए थे राग जो प्रकट हो जाए तो बीजा से उसका क्रोध दब जाता है राग होते तो जिसमें राग इसमें क्रोध नहीं होगा जिसके ऊपर क्रोध है उसमें द्वेत होता है राग नहीं होता है राग अधिक हो गया तो क्रोध दब जाता है सजातीय ना विषयांतरवर्ती ना राग है नष्यांतरवर्ती राग अभी हुए थे अर्थात तो एक विषय में आसक्ति है विषय में तो आसक्ति होती है सजाति अन्य विषय में राग बनते ये जो विषय में राग नष्ट हो जाता है इसलिए कुछ चित्त को विषय में विषय से हटाने के लिए कुछ अन्य विषय में शास्विक शास्त्रीय विषय में लगाए सजाते विषयांतर भिश्रान, बढ़ती होने पर विषयांतर में रहने वाले राग से अन्य विषय से राग अभिवर्तित हो जाता है जब शास्त्र चिंतन करते कुछ पढ़ते श्लोक को याद करते जाकरण में न्यायाधी पढ़ते समय न्याय मन लगाना पड़ता है कंठस्थ करना पड़ता है ये करते करते सजाते विषय में समय इच्छा हो आसक्ति हो राग हो लग जाए तो अन्य चिंतन छूट जाता है जो नहीं पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ते हैं और बैठ बैठ कर कहते हम ध्यान करते हैं हम साधन करते हैं वो तो सोचते रहते इधर उधर पूरा शुरू से ध्यान लग जाना बड़ा कठिन है जिसका पूर्व जन्म में तो कुछ हो गया वो अलग बात है नहीं तो साधु को पहले ध्यान भी अभ्यास करे उसके साथ साथ, साथ शास्त्रीय मार्ग में शास्त्रीय चिंतन कुछ करे करने से फिर अन्य विषय में राग नष्ट होता है जिस विषय में से राग को ना, तो अन्य विषय शास्त्री के जो शास्त्रीय विषय में मन को लगाए अशास्त्रीय निषिद्ध विषय से राग हटता है सजातीय ना विषयांतर्वर्ती न राग है न एवं विषयांतर्वर्ती राग अभी भी अति तो विषयांतर में राग है वो दबाने के लिए अन्य विषय में मन को लगाए कुछ तो जब ध्यान से, स्नान सेवा अध्ययन कंठस्थ करना पाठ वेद पाठ ये सब करने पर अन्य जिसे राग नष्ट होता है ऐसा करने से ये विच्छिन्न होता है कौतम राग काले क्रोध से अदर्शना जिसके पर राग उस समय उस समय क्रोध नहीं होता है नहीं ही काले क्रोध समुदाचर दी राग आसक्ति जब है प्रकट क्रोध प्रकट नहीं होता है उस रागस्व कचित दृश्यमान नष्यांतरे नास्ती कहीं राग दिखता है किसमें राग प्रकट होकर दिखता है राग कहीं अधिक है आसक्ति है तो अन्य विषय में राग नहीं है ये बात नहीं है उसमें प्रकट नहीं होता है।, है नहीं बात नहीं एक में राग आसक्ति है तो अन्य में आसक्ति नहीं है ये बात नहीं न एक कश्याम चैत्र रखते तो अन्य स्त्री सुधि चैत्र नाम कोई व्यक्ति कुछ एक स्त्री में आतर्श हो गया इसका अर्थ है अन्य स्त्री से विरत है अन्य स्त्री से विरत ऐसी बात नहीं तो फिर एक में आत क्यों है किंतु तो राग लब्धवृति अन्यत्र भविष्य वृत्ति एक स्त्री में रक्त मतलब राग युक्त है चैत्र वहा राग लब्धवित लब्धावृत्ति ये रागे नृति राग वहा प्रकट हो गया अन्यत्र भविष्य वृत्ति भविष्य वृत्ति आगे होगा प्रकट होगा अन्य स्त्री में इसलिए सही तथा प्रसुत तनु विचिन्न होती वह क्लेशर प्रसुत अथवा तनु विचिन्न होता है कविस्व प्रसुत वा कवि क्षेम वा कविचिन्न होता है टीकाने भविष्य वृत्तेत्री गति यथागेह भविष्य वृत्ति आगे राग होगा अभी तीन प्रकार कवि प्रसुत कवि तनु कविजी चन्हा है भविष्य वृत्ति क्लेश न चैत्रगपरामर्शि भाष्य में जो आया किंतु तगलब्धवृत्ति अविष्य वृत्ति अब्द आया अन्यत भविष्य वृत्ति ये जो सर्वनाम है भविष्य वृत्ति क्लेश मात्र परामर्शि भविष्य वृत्ति क्लेश मात्र परामर्शी सर्वनाम सो सर्वनाम दिया अन्यत्रनाम न चरित्र राग परामर्श चरित्र राग उस समय नहीं आगे होगा यह अर्था वो अन्य जो सर्वनाम दिया है चरित्र राग को परामर्श करने के लिए नहीं तत्विन्नता दि वो तो राग विच्छि है इसलिए राग आगे भविष्यत प्रकट होता है कई कभी ही कथन कथन ही कभी विचिन्न होता है विचिन्नता दाह आगे उदार कहते हैं में विषय यो लबूति सउदार विषय में लब्धा व्यापार हो रहा है राग क्लेशों का तो उसको कश उदाहरण टीका में तनुदार कृष्णातीति पुरुषांगती थी भगवत क्लेश अन्य तो अपनात कथम क्लेश तनुदार तनु विचिन्न उदार प्रसूत हो गए तो उसमें कष्ट नहीं होता है अरे बिच्छि हो गया तो विकल्प प्रदर्शन नहीं होगा तनु अथवा व्यवहार में है लब्धवृत्ति अभी क्रेशर कार्यकारी है तो पुरुषार्थ कृष्णा कस्टो तो देते हैं? हैं? अच्छा ननु नन्नु है ननु नहीं ननु उदार है पुरुषान कृष्णाति बहुत कृषि की उदार जो है लब्धवृत्ति है उसमें तो कष्ट होगा और जब प्रसूत है तनु विरल हो गया अरे विच्छिन्न हो गया तब तो कष्ट नहीं होगा तो उनको क्यों क्लेश कहेंगे केवल जो उदार में लब्ध लब्धवि है तो तो क्लेश हुआ है तभी तो कष्ट होगा अन्य तो अक्लिशत कथम क्लेश सर्व एवेटी सर्व एवेट क्लेश विषयत्न विषयत्व नातिक्राम की क्लेश के विषय कोई अतिक्रम नहीं करते हैं प्रसूत हो तनु विचिन्न हो सब क्लेश ही है क्लेश विषय तुम अर्थ क्या टीकाने क्लेश पद का वाच्य क्लेश का विषय क्लेश पद का अर्थ है नातिक्रमंति उदारता आप्यम वो जब अभी प्रसुप्त है तनु विचिन्न है किंतु जो अलब्ध भी जाएंगे कष्ट देते हैं इसलिए क्लेशा पद ही है उदारता में आप उदार जो तो प्राप्त कर लेते हैं तो कष्ट देते हैं इसलिए क्लेश ही है अतय इति है इसलिए प्रसुक्त तनु विचिन्न क्लेश भी त्याज्य क्लेषत्व एकता मन्यमान शंका करता है सब क्लेश ही है तो क्या फिर भेद हुआ कष्ट विच्छिन्न प्रसुप्त क्लेशत। वेश यदि सब क्लेश ही हुए तो कष्ट देने वाले तो फिर विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदार इसमें क्या भेद है अलग अलग क्या है उत्तर क्लेशत क्लेशत्व में समानी यथोत अवस्था भेदात विशेष क्लेश क्लेश होने पर भी अवस्था भेदास कभी तो सुप्त प्रसुप्त है संस्थे व कार्य नहीं करते हैं कभी तो विरल हो गए तन हो गए कभी तो छिन्न रुक रुक कर रहते हैं और उदार में तो लब्धवती है क्लेश भेद निरंतर तो ये अवस्था भेद से विशेष भाव परिहति उच्यते कभी भाष्य उच्चते सत्य में वेत ये ठीक है सब क्लेश ही है विशिष्टानाम यतेव कि विशिष्टाएते विचिन्नाव यथे प्रतिपक्षनावृत्त तथा सव्यंजकांजन नशिष्टे प्रसुत विचि एक विन्ना यहाँ विचिनादिन्न प्रसुता प्रतिपक्षनावृत्त प्रतिपक्ष विरोधी भावना से निवृत्त होगी इसी प्रकार जब उसके विषय प्राप्त होगा से व्यंजकांजन अभिव्यक्त क्लेश का व्यंजक प्रकट करने वाले विषय जो प्राप्त होंगे उस उससे अभिव्यक्त प्रकट हो जाएंगे प्रकट हो जाने से फिर कष्ट देंगे सब व्यंजक क्या है विषय का चिंतन होता है व्यंजक जिस विषय चिंतन करे तब विषय में प्रकट हो जाएगा विषय ध्यान से अंजन हो गया उससे तो हो जाते हैं सव्यंजक व्यंजक अंजन है न अभिगत अभिवतः का तो उदार हो जाएंगे विषय का ध्यान व्यंजक उस अंजन कारण से तो उदार हो जाते हैं इसे सब क्लेश ही है ठीक है टीकाने सद शंका अविद्या तो भवंतु क्लेता तथापि अविद्यावृत्तों कस्मान निवर्तन थे अविद्या से क्लेश की उत्पत्ति होती ठीक ही, किंतु अविद्या के निवृति से क्लेश की निवृत्ति कैसे होगी नट कु निवृत्तो निवर्त पट बनाने वाले के लिए निमित्त कारण कुंद नष्ट हो जाएगा तो पट रहेगा या नष्ट हो जाएगा पट रहेगा दंड चक्र कुट बनाने वाले दंड चक्र नष्ट हो गया आगे विद्यालय के तो जो घट बन गया था वो घट रहेगा या जल रहे निमित्त कारण के नाश से कार्य कार्यनाश नहीं होता है पूछने वाला कहता अविद्या नष्ट हो जाए तो अविद्या के निवृत्ति होने पर क्लेश की निवृत्ति क्यों होगी निमित्त कारण बहुत नष्ट होने पर तो कार्यनाश नहीं होता है इतना सर्वेव इसलिए कहा सर्व एव अविद्या सर्व सर्व एवम अविद्या भेदा ये पांच सौ जो है अविद्या के भेद अविद्या ही अविद्या जैसे कस्मात टीका नहीं भेद आयु व भेदा अभिद्या के भेद ऐसा नहीं फिर भी भेद के समान तब अभिनिर्भाग वर्ती न अविद्या होने पर अभिद्या के बिना नहीं रहेंगे अविद्या होने का उपाधान है पृथ्वी कस्मात करे कस्मात कस्मात उसका उत्तर देते हैं उत्तर सर्वेश अविद्या अभी व्यापनति सलेश अद्यादिदस्तु आकार्यदे अनुसर क्लेश अविद्या वस्तु से वस्तु जैसी दिखता है अविद्या वस्तु प्रकार क्लेश अभीदेपेक्षते विपरिया प्रत्येक काले उपलते विपरियास भ्रमणे पर क्लेश उपलब्ध होते हैं क्षेमा चिद्यां अनुंति अभिता के क्षीण हो जाने पर क्लेश भी क्षीण हो जाते हैं टीका में तदेव तो स्फुटे यद यद अभिद्या वस्तु आकार्य अभिदेय से जो वस्तु बनती है उसके भी क्लेश भी होते हैं तद तो एवं अनुसरते उसके अनुसार क्लेश भी होते हैं भ्रम काल में दिखते हैं क्लेश अभिता के निवृत्त होने से नष्ट हो जाते हैं आकार्य थे समारोप्य थे अविद्या वस्तु आकार्य थे अविद्या वस्तु की उत्पत्ति होती वस्तु होती क्या आरोप होता है और ज्ञान से रद्द में सर्प हो जाता है होता है कुछ नहीं आरोपित तो होता है इसी प्रकार अविद्या वस्तु आकार्य थे समारोपित तो होता है वस्तु का आरोप होता है तब क्लेश होते हैं और खीय माना होने पर नष्ट हो जाते हैं इसलिए अविद्या की निवृत्ति से क्लेश की निवृत्ति होती है ज्ञान चविद्या विवेक के ख्याति से अविद्या वृत्त होने पर क्लेष्ट तो नष्ट हो जाते हैं आगे एक श्लोक है तत्वीना तन्वस्था योगिना विच्छिदार रूपा क्लेशा विशेषना संग्रह ऐसा सब संग्रह में संक्षेप से बता दिया तत्वली क्लेा प्रसुपता तत्व में प्रकृति सत्व में जो दीन हो गई देवत्व को प्राप्त करते प्रस्तुत हो गए क्लेश और योगी नाम तन्वस्था क्रिया को करते हैं तो तनु अवस्था है विरल हो जाते क्लेश विच्छिन्न उदार रूपा से क्लेश विषय संगी जो जी विषय संग करते विषय सेवन करते हैं कभी तो उदार प्रकट हो करके अभी विच्छिन्न होकर के थोड़े रुक जाता है फिर होता है रुक जाता है, होता है ऐसा ही क्रिय राष्ट्र है ज्ञान होने पर ही उनका नाश होता है अभी जय निवृत्त होने से क्रियो की निवृत्ति होती है ओ...